एंड ओ शो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर टू पहला प्रश्न जब से मैंने सन्यास लिया है तब से रंग ही बदल गया है मैं आपका हाथ अपने हाथ में महसूस करती कभी कभी ध्यान की अवस्था में पूरे शरीर के रोए खड़े हो जाते शरीर उड़ाने भरने लगता है और आंसू की झड़ी लग जाती मेरी यह हालत देखकर लोग मुझे पागल कहते उन्हें कैसे समझाऊं कि इन गैर एक वस्त्रों में बहुत खुशियों के लच्छे हैं हमें पागल ही रहने दो हम पागल ही अच्छे कृष्ण भारती सन्यास का रंग शुरू तो बाहर से ही होता है लेकिन अंत तो तभी है जब भीतर भी रंग जाए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 वही रंग उतर रहा है अहोभाव से आनंद से दोनों बाहें फैलाओ और जो आ रहा है उसे भेंट लो जरा भी संकोच मत करना लोग लाज मत करना जरा भी लज्जा मत करना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 उसके माथे पे मैंने हाथ रखा देखा अतिरेक से उसके भीतर आनंद उठा पर जैसे अनजाने, जैसे मूर्छा में, उसने अपना ओठ काट लिया वो भी मैं देख रहा उसने अपना ओठ काट लिया अपने दांतों में ओंठ भींच लिया वो दबा रही वो घबरा गई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 तीर्थ यात्रा से वापस लौट रहा था रास्ते में उसे एक मरुधान में भयंकर रेग स्थान के बीच एक छोटे से मरुधान में पानी का इतना मीठा झरना मिला कि उसने अपनी चमड़ी की बोतल में जल भर लिया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 मुझे मिटाही दो हा ये मजबूरियां महरूमिया नाकामियां इस्क आखिर इश्क है तुम क्या करो हम क्या करें कोई भी कुछ कर ना सकेगा इसका कोई इलाज थोड़ी तुम मुझसे पूछते हो प्रभु विरह की पीड़ा असह अब तो आप कुछ करें इश्क आखिर इस्क है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 तीसरा प्रश्न सिर्फ हमारे देश के ही नहीं दुनिया के किसी भी देश के पुरखा शेष प्रश्न का जवाब नहीं दे गए दे गए हो ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि तब तो फिर सृष्टि ही रुक जाती विख्यात कथाकार सरचंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय की इस उक्ति पर कुछ कहने की अनुकंपा करें मैत्रे एक ही प्रश्न का उत्तर नहीं और तो सब प्रश्नों के उत्तर हैं उस एक ही प्रश्न को शेष प्रश्न कहा जाता है वह प्रश्न है परमात्मा के संबंध में या आत्मा के संबंध में या अस्तित्व के संबंध में और ये तीनों एक ही बात के तीन नाम हैं अस्तित्व क्या है क्यों है इसका कोई उत्तर नहीं इसका उत्तर हो भी नहीं सकता ऐसा नहीं है कि आदमी ने खोजा नहीं इसलिए उत्तर नहीं नहीं उत्तर होने की संभावना ही नहीं उत्तर का न होना प्रश्न के स्वभाव का हिस्सा है अगर कोई कारण बता भी दे कि अस्तित्व इसलिए है तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा उस कारण के संबंध में कि वह कारण क्यों है एक प्रश्न तो सदा सदाशेष रहेगा ही कोई कह दे कि अस्तित्व कोई ईश्वर ने बनाया तो तुम पूछोगे ईश्वर को किसने बनाया अंतहीन श्रृंखला है फिर तुम और ईश्वर खोजते चले जाओ मगर अंततः प्रश्न तो खड़ा ही रहेगा हर उत्तर के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा रहेगा इसको किसने बनाया इसे ही शरत ने शेष प्रश्न कहा है यह शेष ही रहेगा हम छोटी छोटी बातों के उत्तर पा सकते खंडों के संबंध में उत्तर पा सकते समग्र के संबंध में उत्तर नहीं पा सकते क्योंकि हम भी उस समग्र के हिस्से हम उस समग्र के भीतर पैदा हुए और उसी समग्र में लीन हो जाएंगे हम अपने को इतना पीछे खड़ा नहीं कर सकते कि समग्र हमारे बाद आए ताकि हम देख सकें कि समग्र कहां से आया कैसे आया और ना ही हम अपने को बचा सकते हैं जब समग्र नष्ट हो रहा हो कि हम दूर खड़े देखते रहें कि समग्र कैसे विलीन होता है ना तो हम पहले दिन हो सकते हैं इस यात्रा में और ना अंतिम दिन हो सकते हैं हम तो मध्य में आते मध्य में ही विलीन हो जाते तो हम कैसे उत्तर दे सकेंगे लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जाना नहीं जा सकता इन दोनों बातों में भेद समझ लेना उत्तर नहीं अनुभव है यह तो नहीं जाना जा सकता कि परमात्मा क्यों है लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है और परमात्मा होने के लिए परमात्मा क्यों है इस उत्तर को जानना जरूरी भी नहीं सागर क्यों है क्या सागर में डुबकी लगाने के लिए यह जानना जरूरी अनिवार्यता है पानी क्यों है क्या प्यास को बुझाने के लिए यह जानना जरूरी क्या तुम समझते हो जब लोगों को पता नहीं था कि पानी H2O से बनता है तब तक प्यास नहीं बुझती थी और अभी भी क्या पता चल गया यह भी पता चल गया कि पानी ऑक्सीजन और उद्जन से मिलकर बनता है अब सवाल यह कि उदजन कहां से कैसे बनती ये भी पता चल गया कि उदजन परमाणुओं से बनती इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन से बनती वे कैसे बनते हैं, वे कहां से आते प्रश्न तो खड़ा होता ही चला जाएगा हर उत्तर के पीछे प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा एक जगह जाकर हमें थक ही जाना होगा इसको ही उपनिषदों ने अति प्रश्न कहा है जनक ने एक बहुत बड़ा संयोजन किया जिसमें देश के सारे पंडित आए विचार विमर्श के लिए उसने एक हजार गौए सुंदरतम गऊ महल के सामने खड़ी कर दी उनके सींगों पर सोना चढ़ा था हीरे जड़े थे और उसका जो भी जीत जाएगा इस विवाद में वही इन गऊ को ले जाएगा बहुत लोग आकांक्षी थे विजेता होने के, लेकिन मुश्किल थी विजय क्योंकि देश पंडितों से भरा था फिर याग्नबल्क आया अपने शिष्यों के साथ दोपहर हो गई थी धूप तेज थी गऊ धूप में खड़ी थी यांगनवल अपने किस्म का अद्भुत आदमी था उसने अपने शिष्यों से कहा खदेड़ो गऊ को और आश्रम ले जाओ मेरे जैसा आदमी रहा होगा खदोड़े गऊ को आश्रम ले जाओ कोरेगांव पार्क ले जाओ सबको पर शिष्यों ने कहा कि कोरेगांव पार्क ले जाएं? अभी आप जीते कहा वो हम निपट लेंगे लेकिन गौं धूप में खड़े खड़े थक गई पसीना पसीना हो रही ये मेरी बर्दाश्त के बाहर, तुम गौएं ले जाओ गऊवें तो ले जाएंगी और पंडित तो चौंके रह गए और ज्ञानी तो बड़े हतप्रभ हुए शिकायत भी की उन्होंने जनक से की ये तो बड़ा मजा हुआ अभी विवाह शुरू भी नहीं हुआ लेकिन याग्नवल को अपने बोध का ऐसा भरोसा था बोध था तो भरोसा था बाकी पंडित ही पंडित थे वे याग्न ज्ञानी था जो जानता था जानता था इसमें हार का प्रश्न ही कहां था और यह भी जानता था कि जो इकट्ठे हैं तोते विवाद हुआ और याज्ञ करीब करीब जीत गया और तभी एक स्त्री खड़ी हो गई गार्गी और उसने कहा औरों के तो प्रश्न सब आपने उत्तर दे दिए मेरे प्रश्नों के उत्तर भी चाहिए उसने सरल सा प्रश्न पूछा ऊपर से दिखता सरल था लेकिन पीछे जटिल था वो शेष प्रश्न था उसने पूछा कि पृथ्वी किस चीज पर ठहरी याग्न वल्क ने कहा सब कुछ परमात्मा पर ठहरा है और गार्गी ने पूछा परमात्मा किस पर ठहरा है याग्ञवल्क ने कहा कि यह अति प्रश्न है गार्गी अति प्रश्न का क्या अर्थ होता है अति प्रश्न का अर्थ होता है शेष प्रश्न उसी को शरत चंद शेष प्रश्न कहते हैं याग्नवल्क ने कहा ये अति प्रश्न है गारगी अति प्रश्न का अर्थ हुआ कि मैं जो भी उत्तर दूंगा ये उस पर फिर लागू होगा ये प्रश्न नहीं है इसे जानने का उपाय उत्तर नहीं है इसे जानने का उपाय ध्यान है मैं उत्तर नहीं दे सकता इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता इसका कोई शास्त्र न कभी दिया है न कभी देगा लेकिन जो स्वयं में डुबकी लगाया है वो जान लेता है ये स्वाद की बात है प्रश्न की दृष्टि से अति प्रश्न है अनुभव की दृष्टि से कोई अर्चन नहीं और आश्चर्य की बात तो यही है कि बुद्धि जिसको सोच सोच के थक जाए और ना खोज पाए हृदय एक छलांग में जान लेता है विचार महत चेष्टा के बाद भी हारता है और भाव बिना चेष्टा के पहुंच जाता है प्रयत्न से हम और दूर निकलते जाते निष्प्रयत्न अप्रयास असहाय और प्रसाद बरस जाता है चौथा प्रश्न मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों है किसके जीवन में नहीं अपने को ऐसा अलग थलग मत तोड़ो अपने को ऐसा विशिष्ट मत मानो कि तुम्हारे ही जीवन में कष्ट ही कष्ट सभी के जीवन में कष्ट है जीवन कष्ट है और जीवन अगर कष्ट न होता तो परमात्मा की खोज ही क्यों होती जीवन कष्ट है इसलिए तो परमात्मा की खोज यह जीवन कष्ट है इसलिए तो किसी और जीवन की तलाश है जहां कष्ट ना हो आश्चर्य यह नहीं है कि जीवन में कष्ट क्यों है आश्चर्य यह है कि इतने कष्ट हैं फिर भी लोग किसी दूसरे जीवन को खोजने नहीं निकलते सहे जाते कुटे जाते पिटे जाते सौ सौ जूते खाएं, तमाशा घुस देख, कुछ भी हो जाए कितनी कुटाई पिटाई हो मगर वो तमाशा देखते ही चले जाते दूसरे उनका तमाशा देखते हैं वो दूसरों का तमाशा देखते हैं। ऐसा पारस्परिक समझौता मालूम पड़ता है कि जब हम पिटें तुम मजा ले लेना जब तुम पिटो हम मजा ले लेंगे मगर यहां दुख के अतिरिक्त और है क्या तो पहली तो बात ये तो मत पूछो कि मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट कस्त क्यों तुम्हारे जीवन में कुछ विशेषता नहीं जीवन कष्ट है क्योंकि जीवन हम अंधेरे में जी रहे हैं। कोई आदमी पूछे कि मैं हर जगह टकरा टकरा क्यों जाता हूं कभी टेबल से कभी कुर्सी से कभी दीवार से तो इसका मतलब हुआ कि कमरे में अंधेरा है या फिर मतलब हुआ कि अंधेरा भी ना हो प्रकाश हो तो तुम आंखें बंद किए हो तुम्हारे लिए अंधेरा है आंखें बंद हैं इसलिए टकराहट हो रही अंधेरा है इसलिए टकराहट हो रही आदमी अंधा है इसलिए अर्चन एक जेन कथा शिष्य गुरु से मिलकर वापस लौटता था शिष्य अंधा था सभी शिष्य अंधे होते अंधे ना हो तो शिष्य होने की जरूरत क्या गुरु आंख वाला शिष्य अंधा गुरु ने कहा जा रहे हो तुम रात भी हो गई है ये लालटेन लेते जाओ उस अंधे शिषण का लालटेन का मैं क्या करूंगा व्यर्थ का बोझ क्यों ढो मैं तो अंधा हूं मुझे दिखाई पड़ता ही नहीं लालटेन भी मेरे हाथ में हो तो क्या फायदा मुझे तो दिन और रात सब बराबर है। लेकिन गुरु ने कहा मेरी सुन तू लालटेन ले जा तुझे तो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कम से कम दूसरों को तो दिखाई पड़ता रहेगा कि तू लालटेन लिए आ रहा है तो दूसरे तो से टकराने से बच जाए ये भी क्या काम यह तर्क ऐसा था कि सिर्ष कुछ कह ना सका लालटन लेके चला बेमन से ही चला कि कोई सार नहीं फिजूल लालटन लटकाया चला जा रहा हूं और एक भजन हो गया अगर रोशनी ना दिखाई पड़ती हो तो लालटन एक भजन तो है ही और कोई 20-25 कदम ही चला हो गया कि एक आदमी उससे टकरा गया उसने कहा धो गई एक तो भजन ढो रहा हूं और गुरु ने कहा था वो तर्क भी खंडित हो गया गुरु ने कहा था कि कम से कम दूसरे तुमसे न टकराएंगे क्रोश ने पूछा कि महान भाव क्या आप भी अंधे उस आदमी ने कहा मैं तो अंधा नहीं हूं लेकिन आपकी लालटेन बुझ गई अब अंधा आदमी को कैसे पता चले कि उसकी लालटेन बुझ गई तुम्हें बहुत बार दिए दिए गए हैं उपनिष्ठितों ने दिए वेदों ने दिए कुरान ने दिए धम्म पद ने दिए तुम्हें बहुत बार दिए दिए गए लेकिन वे कभी के बुझ गए तुम नाहक बुझी लालटे ढो रहे हो बोझ भी भारी हो गया सदियों का कूड़ा कबाड़ भी उन पर जम गया है मगर तुम ढो रहे हो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा अपने को चलाना मुश्किल है और इन सबको भी चला रहे हो और हर जगह टकरा रहे हो जगह जगह टक्कर फिर किसी तरह उठाकर अपना सामान बटोर के फिर चल पड़ते हो जीवन में कष्ट ना होगा तो और क्या होगा रोशनी चाहिए आंख खुली चाहिए और मैं तुमसे कहना चाहता हूं रोशनी तो है ही सिर्फ आंख खोलो और मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम अंधे नहीं हो सिर्फ तुम्हें आंख बंद करने की आदत पड़ी और आंख भी तुम इसलिए बंद किए हो कि आंखें बंद करो तो भीतर सुंदर सपने देखने में मजा आता है मुल्ला ने एक रात सपना देखा कि कोई चमत्कारी पुरुष सामने खड़ा है और कहता है, मांग ले भाई ले ये एक रुपया ले ले मुल्ला ने कहा एक एक सराजी नहीं होगा कम से कम सौ जब मांग ही रहे हैं और जब आप दे ही रहे हैं और बड़े दिलदार बने तो कम से कम सौ मगर वो भी आदमी एक ही था उसने कहा दो ले ले तीन ले ले से बड़ी घिसापिसी हुई निन्यानबे पर जाकर बात अटक गई वो आदमी भी जिद पकड़ गया कि निन्यानबे से एक ज्यादा नहीं क्योंकि सपने का चक्कर निन्यानवे का चक्कर वो भी अटक गया उसने कहा निन्यानवे से ज्यादा तो दे नहीं सकता कोई सपना निन्यानबे से ज्यादा नहीं देता तभी तो सपना जारी रहता है अगर सोई दे दे सपनी खत्म हो जाए बात ही पूरी हो गई निपटारा ही हो गया उस आदमी ने भी जिद पकड़ ली कि बस निन्यानवे से एक रत्ती ज्यादा नहीं लेना हो ले ले मगर मुल्ला भी जिद्दी जैसे सभी आदमी जिद्दी होते हैं मुल्ला ने कहा मैं तो सो ही लूंगा अब हद हो गई तुम्हारी भी कंजूसी की जब निन्यानबे तक देने को राजी हो गया तो एक रुपए में क्या बिगड़ा जा रहा है एक रोपट्टी के पीछे क्यों झंझट कर रहे हो दे ही दो बात इतनी बढ़ गई जोर शोर इतना बढ़ गया कि मुला कहे कि सौ आदमी कहे निन्यानबे मुला ने इतने जोर से कहा सौ कि नींद टूट गई नींद टूट गई तो देखा कि कोई नहीं पत्नी पास में बैठी देख रही क्योंकि पत्नियां रात को देखती ही बैठ के कि पति क्या क्या कह रहा कोई कमला बिमला इत्यादि के नाम तो नहीं ले रहा जब इतने जोर जोर से बात कर रहा है तो कुछ मतलब की बात हो रही और संख्या की बात चल रही थी तो वो भी जरा उत्सुक थी वो भी हिसाब लगाने लगी कि अगर मिली जाए इसको निन्यानबे या सौ या जितना भी हो तो वो जो हार देखा है बाजार में वो फिर खरीद लिया जाए वो भी नए सपनों में डूबी जा रही थी मुल्ला ने आंख खोला देखा पत्नी बैठी वैसी घबरा गया और पास के जाने की नौबत आई जा रही मिलना तो दूर रहा जल्दी से बंद कर लियो बोला भाई कहां हो चलो निन्यानबे सही मगर अब इतनी देर तो बहुत देर हो गई एक दफा आंख खुल गई तो सपने तो नष्ट हो जाते वह आदमी का पता ही नहीं चला फिर बहुत उसने आंखें बंद की बार बारों का अंठानबे संतानबे छियानबे उल्टा लौटने लगा एक रुपए पे भी वापस आ गया कि चलो कुछ तो दो मगर एक बार आंख खुल गई तो सपना गया फिर कोई उपाय नहीं वो आदमी दिखाई ही ना पड़े आखिर मुल्ला अपनी पत्नी से बोला जा रहा मेरा चश्मा उठा के ले रात भी है अंधेरा भी और सज्जन दिखाई भी नहीं पड़ते लेकिन तुम फिर चश्मे भी लगाओ तो भी कुछ सार नहीं आदमी अंधा नहीं है सिर्फ आंखें बंद किए आंखें बंद करने के पीछे एक न्यस्त स्वार्थ कि सुंदर सुंदर सपने देख रहा है ये भवन बना लें ये अटारी उठा लें ये हवेली ऐसे धन की राशि जोड़ दें कैसे निन्यानवे सौ हो जाएं? सबकी यही तो मांग है और निन्यानवे कभी सौ होते नहीं तनाव जारी रहता है सपना भरता नहीं आंख खोलने की हिम्मत नहीं होती कि कहीं आंख खोलूं तो जो हाथ में है वो भी न छिटक जाए इसलिए जीवन में कष्ट और सबके जीवन में कष्ट और एकाध कष्ट नहीं कष्ट ही कष्ट इसलिए तो लोगों की बात सुनो बैठे हैं लोग अपना अपना कष्ट पुराण लिए एक दूसरे को सुना रहे सुनो कष्ट पुराण एक कष्ट से उपजे तीन चौथा कष्ट किए गमगीन कष्ट एक और है पहला कष्ट है कि पढ़े लिखे फिक्र खर्च की रही नहीं पढ़ने में जो खर्च किया उतने की नौकरी नहीं दूजा कष्ट नौकरी है कष्टों से यह भरी है इसके कष्ट वर्णातीत जिसने जाने जिसने करी है सब जिसका अनुभव करते कष्ट तीसरा ऐसा है आते जाते दुखी करे सब जाने वह पैसा है चौथा कष्ट पड़ोसी है सदा सामने रहता है हम तो दुख से रह रह लेते वह सुख से क्यों रहता है कष्ट एक और है कष्ट की रुपया ज्यादा है आया आफत का मारा खर्च नहीं कर सकते हम काला सारा का सारा कष्ट दूसरा सुविधाएं सब कुछ मेरे पास है करने को कुछ नहीं बचा कष्ट यही एहसास है कष्ट तीसरा शाम है रोज रोज आ जाती कैसे ऐसे बिताएं हम रोज समस्या आती चौथा कष्ट एक रस्ता हो आदमी या की मौसम कुछ भी नहीं बदलता है सब न समझ पाए यह गम कष्ट एक और है कष्ट बहुत कुछ करना है करने दिया न जाता है निर्णय किसी और का है बंदा हुक्म बजाता है कष्ट दूसरा है माखन मिलता है यह सभी कहीं जो उपयोग जानता है हारेगा वह कभी नहीं भाषण कष्ट तीसरा है सुनना जिसे जरूरी है कह देना कुछ करना कुछ छूट यहां पर पूरी है चौथा कष्ट बड़ा भारी सहने की है लाचारी पैदा हुए बाद में हम उनका पढ़ना है भारी कष्ट एक और है लेकिन कोई अंत नहीं अगर कष्टों की बात करने बैठो तो पुराण शुरू तो हो सकता है लेकिन अंत नहीं होता और तुम कहते हो कि मेरे जीवन में कष्टी कष्ट क्यों सबके जीवन में लोगों की बातें सुनो एक दूसरे को कष्ट सुनाते कष्टों की ही बात चलती रहती कौन कितनी मुसीबत में सभी मुसीबत में तो जरूर कहीं मौलिक कुछ भूल हो रही कहीं कुछ ऐसी बुनियादी भूल हो रही जो सभी से हो रहे सभी मूर्छित मूर्छा दुख है और जागृति आनंद है जागो चैतन्य को उभारो सोई आंखें खोलो बुद्धों की सुनो वे तो कहते हैं जीवन में सच्चिदानंद है और तुम कहते हो कष्ट ही कष्ट तो जरूर वे किसी और जीवन की बात कर रहे हैं तुम किसी और जीवन की बात कर रहे हो मैं भी तुमसे कहता हूं आनंद के अतिरिक्त जीवन में और कुछ भी नहीं जीवन बना ही आनंद की ईंटों से है लेकिन तुम कहते हो कष्ठी कष्ट जरूर तुम्हारे देखने में कहीं कुछ भूल हो रही चूक हो रही तुम अंधे हो आंख बंद किए हो अंधेरे में टटोलते हो टकरा टकरा जाते हो अंधेरे में कुछ का कुछ समझ लेते हो फिर टकराओगे ना तो क्या होगा मैंने सुना एक आदमी रात शराब घर गया वहां लोग जाते ही इसीलिए कि किसी तरह कष्टों को भूल जाए थोड़ी देर को ही सही नशे में डूब जाए खुद डूबेंगे तो कष्ट भी डूब जाएंगे थोड़ी देर को ही सही राहत तो मिलेगी खूब पिया उसने डट के पिया उसने जब घर से चला था तो ख्याल करके चला था कि लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा रात है अंधेरी अमावस तो लालटेन सांथ ले गया लेकिन खूब डटके पी गया चारों खाने चित्त पड़ा था अब अपनी लाल लाल्टे, लालटन टटोल रहा है किसी का पैर हाथ में आ जाए कुर्सी का पाया हाथ में आए टेबल का पाया हाथ में आए लालटन का पता ना चले फिर लालटन मिल गई ली लालटन और चल पड़ा बाहर निकली था एक भैंस से टकरा गया फिर एक नाली में गिर पड़ा फिर एक ट्रक ने धक्का मार दिया सुबह जब पाया गया तो एक नाली में पड़ा था उसे उठा के घर पहुंचाया गया दोपहर को शराब घर का मालिक आया और उसने कहा महानुभाव या आपकी लालटन लो उस आदमी ने कहा अरे क्या लालटन मैं आपके यहीं भूल आया मैं तो लेके चला था उस शराब घर के मालिक ने कहा आप जरूर लेके चले थे वो मेरे तोते का पिंजरा है मेरा तोता मुझे वापस करो ये लालटन अपनी संभालो बेहोश आदमी लालटेनों की जगह तोतों के पिंजरे लेके चल जाते फिर भैंसों से टकराते फिर ट्रक का धक्का लग गया फिर नाली में पड़े और फिर तुम पूछते हो जीवन में कष्ट ही कष्ट क्यों जरा गौर से देखो तुम्हारे हाथ में तोतों के पिंजरे हैं लालटेने नहीं तुम खुद ही तोते हो गए हो तुम खुद ही तोते हो जो पिंजरे में बंद है तुम सिर्फ दोहरा रहे हो कोई गीता कोई कुरान कोई बाइबल, बाइबिले दोहराना बंद करो इस दोहराने से रोशनी नहीं होगी दिए की बातें करने से दिए नहीं जलते दिए जलाने पड़ेंगे ज्योति अपने भीतर उठानी पड़ेगी और जब तुम्हारे भीतर ज्योति होगी और चाँ तरफ प्रकाश पड़ेगा तुम्हारे कष्ट ऐसे ही तिरोहित हो जाएंगे जैसे कि अंधकार तिरोहित हो जाता है जीवन में कष्ट हैं यह इस बात का सबूत है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान का दिया नहीं तुम्हारे जीवन में प्रार्थना और प्रेम नहीं और प्रकाश नहीं और परमात्मा नहीं कष्टों से इंगित लो इशारा लो समझो कुछ कष्ट इतना ही कह रहे हैं तुम भटक गए हो राह पर आओ मेरे देखे दुख लक्षण हैं कि हम जीवन के धर्म से दूर हट गए सुख लक्षण हैं कि हम जीवन के धर्म के पास आ गए और आनंद लक्षण है कि हम जीवन के धर्म के साथ एक रूप हो गए पांचवा प्रश्न मैं संसार की कीचड़ से मुक्त होना चाहता हूं लेकिन आप तो उसे पलायन कहते मैं क्या करूं संसार को कीचड़ कहोगे वहीं से चूक शुरू हो गई संसार में खिले कमल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते बुद्ध कहां खिले महावीर कहां खिले कबीर कहां खिले ये जो जग जीवन के सूत्रों पर हम विचार कर रहे हैं ये सूत्र कहां जन्मे ये जग जीवन का गीत कहां उठा इसी संसार में इसी कीचड़ में तो कीचड़ को सिर्फ कीचड़ ही मत कहो इसमें कमल भी होते कीचड़ कमल की जननी सम्मान करो कीचड़ के बिना कमल कहां कीचड़ को छोड़कर भाग जाओगे तो फिर कमल कैसे पैदा होगा कीचड़ का उपयोग करो कमल कीचड़ की संभावना है कमल कीचड़ में दबा पड़ा है खोजो तलाशो मिलेगा मिला है तुम्हें भी मिलेगा भागकर कर कहां जाओगे और कीचड़ से भाग गए तो कमल से भी भाग गए याद रखना सूखोगे और सड़ोगे लेकिन जीवन में सुगंध कभी ना उठेगी इसलिए मैं कहता हूं संसार से भागना भगोड़ापन, पलायन संसार का उपयोग करो संसार एक अवसर है एक महान अवसर एक चुनौती जहां प्रतिपल तुम्हें जगाने के लिए कितना आयोजन परमात्मा करता है किसी के मुंह से गाली आ जाती तुम्हारे लिए अगर तुम समझदार हो तो गाली जगाएगी कोई निंदा कर गया तो निंदा जगाएगी किसी से टक्कर हो गई तो टक्कर जगाएगी क्रोध आया क्रोध से जलन हुई भीतर घाव बने छाले उठे तो क्रोध जगाएगा करुणा उठी रस बहा तो करुणा जगाएगी प्रेम उमगा प्रार्थना बनी तो प्रार्थना जगाएगी यहां दुख भी जगाएगा सुख भी जगाएगा और संसार सुख दुख की कीचड़ लेकिन इसी सुख दुख की कीचड़ में इसी सुख दुख के तनाव में कमल के अपूर्व फूल भी खिलते हैं सोख लिया है ग्रीष्म ने, सरोवर के जल को किया है कीचड़ और दलदल में घुटनों तक गड़ा हुआ खड़ा में भागूंगा नहीं इस सरोवर को छोड़कर कीचड़ में झरे हुए कमल के बीच मरे नहीं सिर्फ हो गए हैं भूमिगत लड़ रहे हैं जन्मने की लड़ाई कीचड़ में ही दरअसल उगती है कमल की फसल यहां बीज पड़े इसी कीचड़ में दबे पड़े समझदार तो जहर को भी अमृत बना लेता है ना समझ अमृत को भी जहर कर लेते जिनने तुमसे कहा है संसार से भाग जाओ वे ना समझ लोग हो सकते और इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं कि कभी कभार अगर तुम पहाड़ चले जाओ और थोड़े दिन वहां मौन और एकांत में रह आओ तो कुछ बुरा है लेकिन ध्यान रखना लौट यहीं आना है पहाड़ तुम्हारी आदत नहीं बननी चाहिए पहाड़ तुम्हारी लत नहीं बननी चाहिए पहाड़ तुम्हारी आसक्ति नहीं बननी चाहिए ऐसा ना हो कि जंगल की शांति से ऐसी आसक्ति लग जाए कि फिर बाजार का कोलाहल बिल्कुल ना सह सको ये तो और हार हो गई ये तो और कमजोरी हो गई ये तो तुम पहले से भी ज्यादा दीन हो गए जंगल की शांति कभी कभी जाओ भोगो वह भी संसार है संसार का दूसरा पहलू उसे भी भोगो लेकिन लौट आओ बाजार में लौटते रहो बाजार में असली परीक्षा बाजार में और जिस दिन तुम पाओ जंगल में तुम जितने शांत उतने ही बाजार में शांत उस दिन समझना कुछ हुआ उसके पहले नहीं उस दिन समझना कुछ हुआ उस दिन समझना अब अपना स्वरूप मिला अब परिस्थिति अनुकूल हो कि प्रतिकूल भेद नहीं पड़ता हार हो कि जीत भीतर की मौज अछूती रहती है सुखाए की दुख भीतर का गीत वैसा का वैसा जीवन हो कि मृत्यु भीतर सब अस्पर्शित उस अस्पर्शित दशा का नाम ही संन्यास है संन्यास का अर्थ नहीं है संसार के विपरीत संन्यास का अर्थ है द्वंद के बीच में निर्द्वंद रहने की कला तो जो लोग जंगल चले गए हैं और बाजार में आने से डरते हैं वे भी बंध गए जंगल के सन्नाटे से उन्होंने जंजीरें ढाल ली पहाड़ के मौन को उन्होंने अपना मौन समझ लिया जो कि धोखा है हिमालय की शांति तुम्हारी शांति नहीं लौट के देखो बाजार में अगर बाजार में भी टिक जाए तो समझना तुम्हारी और बाजार में आते से खो जाए तो समझना हिमालय की थी तो हिमालय की शांति से हिमालय का मोक्ष होगा तुम्हारा कैसे होगा ये कैसी उधारी इस उधार से क्यों अपने को धोखा देते हो हमेशा लौट आओ बाजार में लौट लौट के बाजार में आ जाओ वहीं कसौटी वहीं तुम्हारा सोना कसा जाएगा कि पीतल हो या सोना और जिस दिन तुम पाओगे कि कीचड़ में कमल खिलता है उस दिन तुम परमात्मा को धन्यवाद देने में निश्चित ही सफल होोगे बस उसी दिन सफल हो उसके पहले नहीं अभी तो तुम्हारे मन में कीचड़ परमात्मा ने कहा पटक दिया तुम जैसे प्यारे आदमी को कहां कीचड़ में पटक दिया कहा हीरे को कीचड़ में डाल दिया शिकायत ही शिकायत है मन में तुम्हारे इस शिकायत में कैसे तो प्रार्थना जन्मे इस शिकायत में कैसे तो पूजा बने इस शिकायत से कैसे तो अर्चना का थाल सजे इस शिकायत में कहां तो गंध कहां सुगंध कहां धूप कहां दीप प्रार्थना तो तब उठती है जब जैसा परमात्मा ने दिया है शुभ है जैसा दिया है यही श्रेष्ठ है जैसा है इससे ज्यादा पूर्णतर हो ही नहीं सकता ऐसा भाव जब सघन होता है उसी सघनता से धन्यवाद उठता है कृतज्ञता उठती मैं तुम्हें जंगल की शांति से नहीं तोड़ना चाहता ना बाजार के सोरगोल से तोड़ना चाहता हूं दोनों का मचा लो कभी कभी जंगल चले जाओ जब सुविधा हो न जंगल जा सको द्वार दरवाजे बंद करके घड़ी दो घड़ी दिन में चुपचाप बैठ जाओ संसार को भूल जाओ चलने दो तो बाजार बाहर चलता है चलता रहेगा तुम्हारा क्या लेना देना है तुम अपने में थिर हो जाओ ऐसे अपने में डूबते रहो कभी कभी जंगल में भी जाके वृक्षों के पास पहाड़ों की शांति को भी भोगते रहो पर हर बार लौट आओ बाजार में और हर बार ये ख्याल रखो जो तुमने कमाया वो बचता है या नहीं मेरे पास पश्चिम से इतने सन्यासी आते उन सब की पीड़ा यही है कि उन्हें अंततः जाना पड़ता है एक सीमा तक ही वे यहां रुक सकते कोई तीन महीने रुक सकता है कोई केवल तीन सप्ताह रुक सकता है क्योंकि राज्यों की सीमाएं ये बड़े काराग्रह हैं इनमें तीन सप्ताह की कि छुट्टी किसी को मिलती कि चले जाओ तीन सप्ताह के बाद बाहर हो जाओ देश के ये दुनिया अभी भी खंडित है बटी है सारे दुनिया के विधान शास्त्र कहते हैं कि आवागमन की आजादी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती कि मनुष्य आवागमन के लिए स्वतंत्र कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता जरा अपने देश के बाहर जाओ तो तुम्हें पता चलना शुरू होता है कि कितनी झंझट है बाहर जाने में झंझट फिर दूसरे देश में प्रवेश करने में झंझट ये पूरी पृथ्वी जैसे हमारी नहीं छोटे छोटे टुकड़े बांट लिए तो पश्चिम से बाहर के देशों से जो लोग आते उनकी अड़चन तीन महीने यहां मेरे पास रह लेते एक रस स्वाद लगता है फिर जाने की घड़ी जल्दी आ जाती फिर उदास होता है चित, और उनकी उदासी मैं समझ सकता हूं क्योंकि तुम्हारे बाजार तो कुछ भी नहीं है पश्चिम के बाजारों के मुकाबले तुम्हारे बाजारों में जो उपद्रव चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं वो तो बहुत आदिम है बाबा आदम के जमाने के बाजार है तुम्हारे उनके बहुत विकसित बाजार है वहां सोरगुल सच में भारी वहां उपद्रव अपनी चरम सीमा पर वहां आत्मा परमात्मा का कोई पता ही नहीं चलता वहां कैसा ध्यान कैसी प्रार्थना कैसी पूजा जो करे वो पागल है और लोग कह के नहीं छोड़ देंगे जैसा मैंने पहले प्रश्न में तुमसे कहा कृष्णा को लोग कहते हैं पागल अच्छा है कि में यहां लोग सिर्फ पागल कहके छोड़ देते हैं बात खत्म हो गई पश्चिम में इतनी आसानी से छोड़ नहीं देते एक का पागल है तो बस किया भर्ती पागल खाने में फिर तुम लाख चिल्लाओ फिर लाख तुम रो लाख कहो कि मैं बिल्कुल ठीक हूं जितना तुम कहोगे मैं ठीक हूं उतनी मुश्किल होती जाएगी लगेंगे इंजेक्शन डालने लगेंगे जहर तुम्हारे शरीर में मूर्छित करेंगे बेहोश रखेंगे हजार तरह की दवाएं पिलाएंगे एक फ्रेंच युवक कुछ दिन पहले गया उसने कहा मैं बड़ी मुश्किल में हूं क्योंकि जाते से मुझे सेना में जाना पड़ेगा मेरी उम्र हो गई सेना में जाने की और डेढ़ वर्ष मुझे सेना में रहना पड़ेगा और अब मैं जाना नहीं चाहता सेना में अब मैं नहीं चलाना चाहता बंदूकों नहीं सीखना चाहता बम फेंकना अब ये बातें मुझे मूर्ता जैसी मालूम पड़ती आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया इस देश में मैं रुक नहीं सकता सरकार कहती छोड़ो नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं वहां मैं जा नहीं सकता क्योंकि वहां मैं गया कि तत्ण पकड़ लिया जाऊंगा मिलिट्री में मुझे जाना पड़ेगा मैंने पूछा बचने का को कोई उपाय है उसने का एक ही उपाय है अगर ये सिद्ध हो जाए कि मैं पागल हूं मैंने कहा फिर तो बहुत आसान मामला है। कैसे मैं क्या करूं कि सिद्ध हो जाए कुछ मत करना तू तो चले जाना और एकदम कुंडल करना शुरू कर देना ये सक्रिय ध्यान करेगा तो भी चलेगा जैसे तू हु हु हु करना शुरू करेगा और दिल खोल के कुंडल नहीं करना फिर जब कर ही रहे हैं, फिर उसने रोकना मत उसने कहा आप क्या क्या रहे हैं उनका तू कर तो देख उसने करके देखा भी और सफल भी हुआ उसका पत्र आया है कि गजब हो गया जब मैंने कुंडल नहीं की उन्होंने कही तो बिल्कुल पागल इसे तो भूल के मिलिट्री में लेना मत वो कुछ भी करते रहे मैं अपनी कुंडल करता ही रहा जांच प्रताल करते रहे मैं अपनी कुंडल नहीं करता रहा पश्चिम में तो जल्दी ही पागल करार दिए जाओगे और फिर पश्चिम का उपद्रव और बाजार और धन की विक्षिप्त दौड़ सन्यासी दुखी होने लगते कि कैसे जाएं पर मैं उन्हें बेचता हूं मैं कहता हूं जाना लाभ का है हानि का नहीं तुमने जो यहां कमाया है तुम्हें तीन महीने में जो यहां मिला है अब उसे वहां बचाना है। जो यहां से तुम ले जा रहे हो उसकी सुरक्षा करना माना कि पौधा कमजोर है टूट सकता है मगर अगर सुरक्षा ठीक से की तो मजबूत हो जाएगा और जहां चुनौती होगी वहां अगर तुम सजग पहरेदार हो गए अपने भीतर के तो तुम्हें खूब लाभ होगा और यह मेरा निरंतर का अनुभव है कि जो व्यक्ति यहां दो चार पांच महीने ध्यान करने के बाद पश्चिम जाता है और फिर लौटता है उसकी गहराई बहुत बढ़ जाती मैं तुमसे संसार छोड़ने को नहीं कहता हां कभी कभी छुट्टी ले लो संसार से दिन तो चार दिन महीने पंद्रह दिन चले जाओ जंगल में